आज 20 जुलाई 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर कृत आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग स्पंदकारिका पढ़ने के मध्यक्रम में हैं प्रथम स्वरूप स्पंद नाम का पहला निश्चंद यानी पहला अध्याय हम पढ़ चुके हैं वर्तमान में सहज विद्योदय नाम का दूसरा स्पंद पढ़ रहे हैं जिसको हम पिछली बार आरंभ कर चुके हैं सहज विद्योदय पहला इन्हें स्वरूप निषंद पहला चैप्टर जो था वो परमेश्वर और उसकी सृष्टि का स्वरूप निरूपण था कि परमेश्वर की हमारी अवधारणा होती है ईश्वर की अवधारणा होती है या एक सर्वोच्च सत्ता की अवधारणा होती है कि सर्वोच्च सत्ता क्या है वो हमने पढ़ा कि सर्वोच्च सत्ता की अवधारणा कैसी है और वो पूरे विश्व का निर्माण कैसे करता है और उस बात को पढ़ने से हमारे हृदय में एक बात बड़ी प्रबलता से और स्पष्टता से अवबोधित होती है कि पूरे ब्रह्मांड का कण कण न केवल परमेश्वर ने बनाए हैं वरण स्वयं परमेश्वर है एक धूल का एक कण, एक कंकर भी परमेश्वर है क्योंकि उसने अपने आप से बनाया है उसने बनाने के लिए किसी मटेरियल या किसी पदार्थ का उपयोग नहीं किया है जैसे एक कुम्हार मटकी बनाता है तो वो मिट्टी का उपयोग करता है एक चित्रकार चित्र बनाता है तो रंगों का उपयोग करता है लेकिन परमेश्वर जब सृष्टि बनाता है तो वो अपने आप का ही उपयोग करता है क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं है क्योंकि वो एकमात्र अकेला था और उसने एक से बहु होने की इच्छा की जैसे उपनिषद भी कहते हैं कि मैं एक हूँ और मैं अनेक होने की इच्छा करता हूँ और इसी इच्छा के अधीन वो इस सृष्टि की संरचना करते हैं और ये सृष्टि उस माया के मैट्रिक्स पर माया के जाल के ऊपर अवस्थित होती है यानी माया एक तरफ हमें परमेश्वर की ओर जाने से रोकती है और वही माया हमारा आधार है इस संसार का आधार भी वो माया ही है इसलिए लक्ष्मण जी महाराज कहते थे कि this पावर दिस इज़ द लिमिटिंग पावर विच इज़ द ग्लोरी ऑफ लिमिटेड बींग्स यानी कि यह वो सीमा सीमांकन करने वाली शक्ति है जो आपकी सीमा बना देती है आपको एक सीमा से बाहर नहीं आने देती शरीर आपकी सीमा है दृष्टि आपकी सीमा करने की क्षमता आपकी सीमा है ज्ञान की सीमा आपकी सीमा है तृप्ति की भी एक सीमा है आप वापस अतृप्त हो जाते हो तो ये सारी जो सीमाएँ हैं जो कला विद्यालय से बंधित है ये सीमाएँ ही एक सीमित जीव का गौरव है क्योंकि जब तक इस सीमित जीव को आपने देखना है तब तक ये सीमाएं होंगी ये कहने के पीछे एक सार्कास्टिक रिमार्क एक और व्यंगात्मक टिप्पणी है कि यही आपका गौरव जब तक आपको इस शरीर में संसार में रहना है और शरीर से शरीर में आना है तब तक माया ही आपका आसरा है लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं अब इन शरीरों से मेरा मन हो गया मेरे को इस शरीर ये बुढ़ापा आप कभी किसी बुढ़े व्यक्ति को देखें तो हमारे हृदय में भय व्याप्त जाता है कि कहीं हम ऐसे पराश्रित नहीं हो जाएं तो उस परिस्थिति से, से बचना चाहता है आदमी चाहता है कि मेरे को बुढ़ापा ना आए बीमारियां ना हो पराश्रित ना हो दुख तकलीफ शरीर के ना झेलना पड़े तो इस जरा और व्याधि से बचने के लिए एकमात्र तरीका है कि हम पुनर्जन्म से बचें फिर से जन्म हमारा न हो लेकिन एक बड़ी सीधी सीधी सी बात है कि जब तक हमारे खाते में कुछ भी बैलेंस है तब तक हमको जीवन से मुक्ति नहीं जीवन पर जीवन शरीर पर शरीर हमको मिलेंगे और कर्मों के अनुकूल मनुष्य कभी कि जीव जंतु कोई पशु पक्षी कोई सा भी जीवन मिल सकता है लेकिन वो हमारे कर्मों के अनुकूल मिलेगा लेकिन हमको हमारी जो पारमार्थिक चाह है जो अंतिम हमारी इच्छा हुए जो मनुष्य की आत्मा की अंतिम इच्छा है वापस वहाँ जाके मिलना जहाँ से वो चली है किसी एक बूंद से अगर हम पूछें उसकी अगर जवान हो तो एक ही बोलेगी मुझे समुद्र में जाना है इसके सिवा उसकी कोई इच्छा नहीं आप उसको कहीं भी पटक दो उसकी यात्रा समुद्र की तरफ ही जाएगी चाहे वो उसकी बूंद होगी चाहे आपके पीने के पानी के मटके के अंदर कुछ रखा होगा पानी चाहे वो दवाई में हो पानी चाहे भोजन में रखा हो पानी चाहे वो मलमूत्र में रखा हो पानी लेकिन हर पानी की बूंद की एक ही आत्यंतिक इच्छा होती है अल्टीमेट डिसायर होती है कि वापस वो वहाँ चली जाए जहाँ से आई है जो समुद्र से आई है वाष्प बन के आई है बरसात बन के आई है और अंतिम रूप से किसी न किसी नदी में मिलके के वापस वो समुद्र की यात्रा करेगी यही उसकी इच्छा है और हमारी भी वो की वही इच्छा है हम भी वही बूंद हैं और हमारी भी वो अंतिम इच्छा है कि हम वापस उसे समुद्र में जाके मिलें जिस समुद्र से हम चले थे इसे को हम आत्मा का नोस्टेल बोलते हैं नॉस्टेल जिया हमको वापस घर की याद आ रही है इस बात को हम कई बार यहाँ पर अपने आश्रम में दोहरा चुके हैं कि हमारी आत्मा का एक नॉस्टेल है उसको घर की याद आती है जैसे हम बाहर जाते हैं तो बहुत दिनों बाद घर की याद आने लगती है पोचगार बहुत बोर, बो, बोर हो गया है ना कितनी भी अच्छी जगह पर आप यात्रा करो चाहे आप फाइव स्टार होटल में ठहरो लेकिन आपको घर की याद आने लग जाएगी घर का भोजन घर का वातावरण घर का कमरा घर का बिस्तर घर के वातावरण में घर के आसपास के लोग वही अच्छे लगेंगे आपको और वैसी ये शरीर का नॉस्टेल है वैसे हमारा आत्मा का भी नॉस्टेल होता है कि हम वहाँ जहाँ से चलें वहीं पे जाएं। अब हमको शरीरों से मन अगा गया ये स्थिति जब आती है और ये स्थिति जब चित्त में अवतरित होती है आत्मा का नौस्टेलिया तो इटरनल है या ना शाश्वत है जब से आत्मा चली है परमेश्वर से उसकी यही इच्छा है कि वापस परमेश्वर में जाके मिल जाए लेकिन हमारे चित्त में ये बात नहीं आ पाती मनुष्य जन्मे ये संभावना है ये बात चित्त में आए और हम उसके लिए कोई पुरुषार्थ भी करें तो हम अगर इस बात के लिए पुरुषार्थ करना चाहते हैं तभी हमारे लिए आध्यात्म अन्यथा फिर माया है वह आपको शरीर पर शरीर दिलाने को तत्पर है आपको उस आंतरयात्रा में कभी भी नहीं जाने देते माया एक मैट्रिक्स एक जाल है जिसके ऊपर ये संसार एक बुना हुआ है तो हमने वो स्थिति पढ़ी स्वरूप निषंध में कि पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है और वो परमेश्वर का स्वयं का विकसित रूप दो रूप होते हैं अविकसित अनमेनिफेस्ट और विकसित यानी मैनिफेस्ट जो प्रकट रूप है और अप्रकट रूप है अप्रकट रूप कैसा है जैसे चक्र का केंद्र कितना भी बड़ा चक्र हो ये एविडेंट है कि उसका केंद्र होगा ही इतना सा चक्र हो इतना सा चक्र हो इतना सा चक्र हो चाहे ब्रह्मांड के बराबर चक्र हो उसका एक केंद्र होगा ही हो। जब भी एक चक्र है तो केंद्र होगा और केंद्र एक अवधारणा है केंद्र कभी दिखाई नहीं देता चक्र कितनी भी तेजी से घूमो केंद्र कभी नहीं घूमता केंद्र स्थिर होता है और वैसा ही शिव है या हमारा रचना करने वाला है ब्रह्मांड को बनाने वाला है जो स्वयं अदृश्य रहकर, स्वयं बिना घूमे स्वयं बिना किसी चलन के सबको चलाता है और जो वो स्वयं ना चले सबको चलाता है वही स्वयं को किंचित चलन कहते हैं जब न उसने अपनी चलना शुरू की और उससे पूरा ब्रह्मांड चलना शुरू हो जाता है वो स्वयं ना, ना चलता है वो अपने के स्थिर रहता है। उपनिषद इसी को इस तरह से कहते हैं कि वो तेज से तेज दौड़ने वाले से तेज तुम जहाँ जाओ वह पहले ही उपस्थित है क्योंकि तुम उससे बाहर तो जा ही नहीं सकते इसलिए वो हर कहीं उपस्थित है उससे बाहर जाने की कभी कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि तुम उसके अंदर ही पैदा हुआ और उसके अंदर ही आप रह सकते हो उससे बाहर जाने की कोई संभावना ही नहीं है इसलिए इस विश्व को हमारी देखने की नज़र बदल जाती है जब हम परमेश्वर के स्वरूप को समझते हैं अब अगला है कि जब हमारी नज़र बदलती है तो फिर क्या होता है तब हमको सहज विद्या का उदय होता है वही नाम है हमारे दूसरे चैप्टर का सहज विद्योदय अब सहज विद्या का उदय होता है तो क्या होता है सहज विद्या क्या है सत्य के प्रति हमारी जो दृष्टि है वो देखने लगती है तो सहज विद्या का जन्म हो गया जब हमको दिखने लगता है कि हमको दिखता है तो है हमारा मित्र लेकिन परमेश्वर के सिवा और कुछ नहीं ये दिखता है, है हमको हमारा प्रतिस्पर्धी ये हमारा दुश्मन ये हमारे जान लेने को आया है लेकिन हम जानते हैं कि ये भी सिवा शिव के कुछ नहीं इसने तो ये हमारा विरोधी का रूप हमारे कर्मों की वजह से रखा है इसने मित्र का रूप भी हमारे कर्मों की वजह से रखा है ये प्रतिस्पर्धी का रूप भी हमारे कर्मों की वजह से आया है हमारी दृष्टि खुल जाती है और हमारी दृष्टि पर लगा हुआ एक काजल मिट जाता है हमारी दृष्टि के सामने एक चश्मा लगा होता है जिसके द्वारा हम सत्य को देखने से वंचित रह जाते उसी को बोलते हैं अंजन जो हमारे आंख पर एक अंजन लगा होता है वो मिट जाता है तभी हमको सहज विद्योदय होता है और हम निरंजन रूप में इस संसार को देख सकते हैं यानी जो जैसा है संसार हम उसको उस रूप में देख पाते क्योंकि अगर हमारे आँख पर सामने तो ऐसा चश्मा लगा दें जो रंगीन हो तो संसार रंगीन दिखेगा, काला होगा तो संसार हमको सावला दिखेगा। अगर हमको बेतरतीब नंबर का आढ़ा तीरछा चश्मा लगा तो संसार विकृत दिखाई देगा तो हमको वैसा दिखाई देगा जो वो चश्मा दिखाना चाहता है तो माया जैसा हमको दिखाना चाहती वैसा हमको संसार दिखाई देता है सत्य यह है कि जब हम उस चश्मे से हटा के अपनी शुद्ध आंतरदृष्टि से संसार का निरीक्षण करते हैं तो हमको उस परमेश्वर का सच्चा स्वरूप बाहरी दिखाई देता है जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वो परमेश्वर के स्वरूप के सिवा और कुछ भी नहीं क्योंकि वो जो कुछ भी है वो उसी का स्वरूप है चाहे वो एक पत्थर रखा हो चाहे मित्र हो चाहे प्रतिस्पर्धी हो चाहे दुश्मन हो चाहे बिल्डिंग हो चाहे चांद सितारे हो चाहे समय हो अंतरिक्ष हो सब कुछ या कोई एक विचार या कोई अवधारणा हो या कोई दर्शन शास्त्र हो सब कुछ परमेश्वर के सिवा कुछ नहीं और भिन्न भिन्न दर्शनों के प्रति हमारी सहयोगात्मक अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब हम ये समझ लें कि भिन्न भिन्न दर्शन भिन्न भिन्न धर्म भिन्न भिन्न धर्मावलम्बी ये सब उसी परमेश्वर के भिन्न भिन्न स्वांग हैं उसने स्वयं ही ये भिन्न भिन्न रूप रख रखे हैं और इसीलिए हमारी दृष्टि जब बदलती है तो हमको सहज विद्या का उदय होता है अब यहाँ पर सहज विद्योदय के बारे में जो पाँच सूत्र लिखे हुए हैं पहले दो सूत्र मंत्रों के बारे में लिख रखे हैं जिसके बारे में हम पिछली बार काफ़ी विस्तार से कर, पढ़ चुके हैं लेकिन अति संक्षेप में हम उसको रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद आज के लिए जो हमने जो तीन अन्य सूत्र निर्धारित कर रखे हैं अपन वो पढ़ लेते हैं पहले जो दो सूत्र हैं कि तदाक्रम बलम मंत्र सर्वज्ञ बलशालीन जो हम बोलते हैं वो आवाज़ कहाँ से आती है सबसे पहले तो हम वहाँ से शुरू करें हम कहाँ से होते है? हम कहेंगे कि आवाज़ जबान से आती है हमारा एक लेरिंग्स नाम का वॉइस बॉक्स होता है वहाँ से आती है उसको हवा देने वाला हमारा फेफड़ा होता है जो उसको धोखनी की तरफ पीछे से हवा देता है लेरिंग्स उसके वाइब्रेशंस को कंट्रोल करता है यानी उसकी स्पंदनों को कंट्रोल करता है और जिबान और होट उसको अंतिम रूप देते हैं और उस पर एक शब्द का निर्माण होता है लेकिन ये तो हमारा शब्द का भौतिक निर्माण हो गया लेकिन हमको कौन सा शब्द बोलना है वो शब्द कहाँ से आ रहा है वो शब्द हमारे चित्त से आता है चित्त का मतलब होता है मन बुद्धि और अहंकार इन तीनों मिलके सतत एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह आपस में मिलके तय करते हैं कि कौन सा शब्द बोला जाना है जब कोई सा भी शब्द बोला जाना है तो उसके पीछे एक निर्णय लेने वाली क्षमता है जिसका नाम है बुद्धि जो निर्णय लेती है कि कौन सा शब्द बोला जाना है चित्त कोई प्रस्ताव रखता है कि ऐसा बोल दो नहीं ऐसा नहीं ऐसा बोल दो तो अंतिम रूप से निर्णय बुद्धि का माना जाता है वो अंतिम सिर लगाती एंडोर्स करती कि ये बोला जाए तो बुद्धि जो कहती वो हमारा शरीर उस तरीके से व्यवहार करता है जो कहती बुद्धि ऐसा बोलो वो बोला जाता है अब हम कहते हैं इस बुद्धि को कैसे समझ में आया कि क्या बोलना है बुद्धि ने कैसे निर्णय लिया आखिर निर्णय लेने की क्षमता इसको किसने दी बुद्धि तो जड़ है चित्त जड़ है शरीर जड़ है जब हम मर जाएंगे तो ये शरीर तो सब मिट्टी में मिल जाएगा इसमें ये क्षमता कहां से आई कि ये कोई निर्णय ले निर्णय लेने की क्षमता तभी जैसे एक व्यक्ति फैसला तो नहीं ले सकता जब तक कि उसको हम वो न्यायाधीश की कुर्सी ने दे देते न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठेगा तभी उसको एक अधिकार मिलेगा कि हाँ एक निर्णय दे निर्णय तो सड़क चलता हर कोई देता रहता है लेकिन उस निर्णय के क्या मान्यता मान्यता तो तभी जब एक अधिकार हो आपको निर्णय देने का तो बुद्धि को यह अधिकार किसने दिया कि वो कोई निर्णय दे तो बुद्धि को अधिकार दिया आपके भीतर प्राण ने क्योंकि तक वो प्राण है वो प्राण ही उस बुद्धि को अधिकार देते हैं प्राण निकल जाते हैं तो फिर बुद्धि को कोई अधिकार नहीं देता वो न्यायाधीश कुर्सी से उतर रिटायर हो जाता है उसके बाद में उस बुद्धि कोई अधिकार नहीं दे जाता कि कोई भी निर्णय ले लेकिन ये प्राण ये प्राण कहाँ से आया इस प्राण को किसने प्राणित किया इस प्राण को किसने जीवन दिया वो है हमारी अंतर चेतना आत्मा जो शाश्वत है इटरनल है जो कभी भी ना तो जन्मी ना कभी मरेगी ना कभी बदलेगी इस बदलते हुए संसार में मात्र एक ही समस्या एक ही चीज़ ऐसी है जो अपरिवर्तित और वो है हमारी आत्मा हमारी कॉन्शियसनेस हमारी चेतना हमारा संवित और यही संवित को पहचानना यही आत्मबोध का सार है तो जब हम कुछ बोलते हैं तो जब हम जिबान से बोला करते हैं कोई सा भी मंत्र ले लो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिव ओम नमः शिवा राम, राम राम राम बोलो कुछ भी बोलो श्री कृष्ण शरणम ओम बोलो कुछ भी मंत्र बोलो 40 साल तक बोलते जाते हैं लोग फिर बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ हमने इतना जपा मंत्र रोज़ाना ग्यारह माला जपी फिर 21 माला जटी 101 माला जटी खूब रटा मंत्र को, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तित नहीं आया न हमको कुछ बोध हुआ हम वैसे ही वैसे अतृप्त रहे जैसे शुरू में थे वैसे ही अज्ञानी रहे जैसे हम शुरू में थे वैसे ही हम सोचते रहे खोजते रहे परमेश्वर को नहीं मिला तो हमको इस मंत्र को पीछे ले जाना पड़ेगा हमारी चार वाणियाँ होती हैं वेखरी वाणी जो आपको सुनाई दे रही है अभी जिस वाणी में हम वार्तालाप करते हैं चिड़िया भी वार्तालाप वेखरी वाणी में करती है वेखरी वाणी का होता है प्रकट वाणी जो हमारे शरीर से निकलती है इशारों की भी वाणी होती है जब हम यूँ कहते हैं मतलब तो इधर आ जाए चलो उधर चले जाओ ऐसे कहते गुस्सा आता है बताते हैं तो ये भी हमारी वेखरी वाणी है जब हम से बोलते तो भी वेखरी वाणी है हम इशारा करते वो भी वेखरी वाणी चिड़िया भी अपनी भाषा में व्यखरी वाणी में, में बोलती है तो जितने जीव जंतुओं की वाणियाँ हैं चाहे वो जीवान से निकले चाहे हाथ पैर से निकले वो समस्त वाणियों का नाम है वाणी उसके पीछे है मध्यमा मध्यमा वाणी वो है जैसे तीर तान दिया अभी छोड़ा नहीं है अभी निर्णय हमारे हाथ में है चाहते चाहते छोड़ते छोड़ते रोक सकते हैं ऐसे हम बोलते बोलते रुक सकते हैं कुछ बात बोलना चाहते लेकिन लगता नहीं नहीं बोलना नहीं बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा इसके बजाय ये बोल दें बदल दें इस तरह से हम जब तक उसको बोल नहीं देते वो वेखरीवाणी निकले वो मध्यमा वाणी कहलाते कि हमारे जीवन पे आ गई बात लेकिन हम उसको अभी भी बोलने से रोक सकते हैं या बदल सकते हैं या बोल सकते हैं अब हमारे हाथ में है तो वो मध्यमा वाणी है उसके पीछे चलें तो एक है पश्चंती वाणी पश्चंती वाणी एक भावना रूप है इसमें वाणी में और मध्यमा में एक फर्क है मध्यमा वाणी में शब्दों का गठन हो चुका है जैसे मैंने किसी को बोलना है आपसे बात करनी है तो मेरे को मालूम मेरे को इनको हिंदी में बात करनी है हिंदी के शब्द मैंने मेरे अंतर मन में उन्होंने रूप ले लिया कि मैंने इनको कहना है कि भैया रामलाल जी कल शाम को आपको मेरे घर आना है ये बात बोलना है मेरे को तो मैं ये उन शब्दों को का गठन कर लिया अब यही बात एक अंग्रेज के घर पे हुई रामलाल जी राम अंग्रेज के घर गए उनको भी यही बोलना है लेकिन उनकी भाषा अलग है उनके बाद शब्दों का गठन अलग होगा वो रशियन के घर गए तो उसके शब्दों का गठन अलग होगा तो ये वाणी में फर्क होता है भाषा और देश के हिसाब से वाणी में फर्क होता है लेकिन पश्चिंती वाणी में कोई फर्क नहीं होता जैसे आपका मन कर रहा रोने का तो अंग्रेज के मन में भी वैसा ही मन करेगा हिंदू के मन में भी वैसा ही मन करेगा चाहे वो रशियन होगा चाहे चाइनीज होगा सबके मन में अगर कोई दुख है सुख है करुणा है दया है या कोई बोलना ही चाहता है अरे भैया प्यार से बोलना चाहता है किसी के सिर पर हाथ रखना चाहता है तो उसकी वो वाणी पश्चिमती स्तर पर एक जैसी होगी चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो अगर मान लो उसने किसी चीज़ को देखा और उसके मन में दुख हुआ तो दस भाषाओं को बोलने वाले बैठे तो दसों के भाषाओं के अंदर पश्चिंती वाणी एक जैसी पैदा होगी भिन्न भिन्न पैदा नहीं होगी लेकिन ये पश्चंती वाणी के भी पीछे है आत्मा से निकलने वाली परावाणी वो परावाणी ही है जो पश्चिंती मध्यमा का रूप लेके वेखरी वाणी तक आती है अगर हम इन मंत्रों को मात्र वेखरी वाणी तक सीमित रखेंगे तो कोई परिणाम नहीं देने जब वो मंत्र हमारे मौन के साथ में मनन में आने लगेंगे तो वो मध्य मध्यमा और उसके बाद में पश्चिम तिवारी तक चले जाएंगे मंत्र और यही वो स्थिति होती है जब हम कहते हैं पहले हम मंत्र जपते थे राम राम अब राम हमको जपता है अब वो अपने आप चलता है उसको हमको राम को बोलना नहीं पड़ता हमारे भीतर अपने आप राम चलता है हम सो जाते हैं तब भी हमारे आत्मा नहीं सोती हमारा चित्त तो सो सकता है लेकिन हमारी आत्मा नहीं सोती इसलिए एक स्थिति जब फिर अंत में ऐसी आती है जब नींद में भी मंत्र चलता रहता है और वो स्थिति तब आती है कि जब हम उस मंत्र को अपनी शक्ति से जोड़ते हैं हमारी जो भीतरी शक्ति है उससे जोड़ते हैं अब जब हम उस मंत्र को भीतरी शक्ति से जोड़ते हैं तो इस बात को आप भूल जाइए कि आप नम शिवाय बोलते हो कि श्री कृष्ण शरणम बोलते हो आप जब भीतरी शक्ति से जो भी बोलते हैं वह आप किसी को गाली भी देते हैं तो मंत्र हो जाते हैं, किसी को प्यार भी करते हैं तो मंत्र हो जाता है किसी से आप कुछ मांगते हैं तो भी वो मंत्र है क्योंकि अंतरात्मा से जुड़ने के बाद वो वेखरीवाणी मंत्र ही है इसलिए हमारा यहाँ पर कहना है कि तदाक्रम में उससे तादात्म्य प्राप्त करने के बाद उससे नीज आत्मा से तदाक्रम बलम मंत्र मंत्रा यानी उस आत्मा का बल प्राप्त करने के बाद में सर्वज्ञ बलशाली न अब वो व्यक्ति ही शिव हो जाता है उसमें महेश्वर के गुण आ जाते हैं वो तो जो बोलता है वो प्रकृति को करना पड़ता है, तो वो है। हाँ वो निश्चित डिफिकल्ट है लेकिन महा तो बात इसका है कि उन गुणों के जिस व्यक्ति में आ भी जाएँगे आपको और तो आपको या तो पहचान में नहीं आएंगे किस व्यक्ति में आ गए और अगर आपको पहचान में आ गए तो गुण उसको छोड़ के चले जाएंगे दोनों बात है क्योंकि अगर आपने उसका सांसारिक उपयोग करना शुरू कर दिया कि जाओ तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी तो समझ लेना कि आपको धीरे धीरे अहंकार बढ़ जाएगा और वो मंत्र वो विद्या सब आपको छोड़ के चले जाएगी लेकिन अगर आपको उस स्थिति में भी आपकी एकमात्र अवधारणा है कि मेरे को शिव साय के सिवा आप कुछ नीचे संसार तो फिर वो स्थिति आपके जीवन को इस जीवन को अंतिम जीवन बना देगी तो वो महेश्वर बल बन जाता है तो प्रवर्त प्रवर्तनते अधिकार आय करणान्यू देहिनाथ मतलब उनमें इतनी स्थिति हो जाती है कि जैसे हम हाथ को कहते हैं कि इस चीज़ को पकड़ तो पकड़ लेता है आंख को कहते उधर मत देख आँख मीच तो आँख मींच जाती है हम कहते ध्यान से वो बात सुन तो कान सुनने लगते हैं ऐसे कैसे जब हम मंत्र को कहते ऐसा कर तो मंत्र करने लग जाता है क्योंकि मंत्र की शक्ति तभी जागृत होगी जब वो हमारी आत्मा से जुड़ता है जब तक वो हमारे शब्दों से जीबांश और चित्त से आता है तब तक उस मंत्र में वो किसी तरह का कोई सामर्थ्य नहीं होता है ये ठीक वैसा है जैसे इस पंखे को खूब लगा तो बढ़िया वाला पंखा लेकिन बिजली नहीं है हमारे कनेक्शन ही नहीं है तो फिर पंखा क्या खाक करेगा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि हम विद्युत उपकरण को लगाया लेकिन विद्युत ऊर्जा ही नहीं है तो क्या करेगा ऐसे ही हमारे मंत्र बिना ऊर्जा के उपकरण बन जाते हैं जब वो कोई काम करने की स्थिति में नहीं होते लेकिन जब उस बल से जुड़ते हैं तो प्रवर्तनते अधिकार आए उनको अधिकार मिल जाता है कि कर्णान्य दहनीकरण का मतलब होता है हमारी इंद्रियाँ हाथ पैर आँख नाक ये जिस तरीके से हमारा काम कर देती है हाथ को कहते हैं इसको उठाओ उठा लेता है किसी भी हाथ को कहती इसको फेंको फेंक देता है तो ऐसे ही हमारे मंत्र भी हमारे आज्ञा के अनुसरण को करने लग जाते हम जो कहते हैं वो करने लग जाते पर यह तब होता है जब हमारे अंतरात्मा से वो मंत्र निकलने लगते हैं बजाय जीवान और चित्त के इसके आगे पढ़ा था तत्र वो संप्रली अंत शांत रूपा निरंजना ये मंत्र अब इस स्थिति में शांत रूप और निरंजन होते हैं जब वो अंतरात्मा से निकलते हैं तो अब हमारे पास दो उपयोग हैं इसके या तो सांजन उपयोग कर लें इसकी तबीयत ठीक कर दो इसकी नौकरी नहीं लगती तो लगवा दो इसकी बच्चे की शादी नहीं हो रही तो करवा दो इस तरीके के हम उपयोग करने लगते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं उसकी कृपा करी बाबा ने कृपा करी और ऐसा हो गया तो वो कृपा जिसको मिली उसका सांसारिक फायदा हुआ कोई आध्यात्मिक फायदा तो हुआ नहीं तात्विक फायदा तो हुआ नहीं, नहीं। उसका सांसारिक फायदा हुआ और नुकसान किसको हुआ वो कृपा करने वाले को क्योंकि उसने अपनी जो शक्ति थी जिस शक्ति के द्वारा वो परमेश्वर का एहसास प्राप्त कर उस शक्ति को अनावश्यक रूप से उसमें व्यर्थ खर्च कर दिया वो सानजन उपयोग किया उसने क्योंकि उसने संसारिक उपयोग किया सानजन उपयोग यानी माया के क्षेत्र में उपयोग किया तो वो मंत्र बेकार गए उसने उसकी साधना में बेकार गए लेकिन अगर उसका निरंजन उपयोग करता है वो तो वो अंतर्मुखी होकर शिव की स्थिति को प्राप्त कर ले सर्वमयोजीव अब जो तीन हैं इनके बारे में आपको बता दूँ कि जो तीन सूत्र हैं ये तीन सूत्रों को हम अगर क्वांटम भौतिकी बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्वांटम भौतिक से हम सब लोग परिचित तो नहीं हैं लेकिन क्वांटम भौतिकी भौतिक भो, विज्ञान की वो शाखा है जो हमारे जो कन्वेंशनल यानी जो हमारे पारंपरिक भौतिक शास्त्र से अलग है परम भौतिक शास्त्र क्या बोलता है कि हम गणित के द्वारा हम बिल्कुल एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हाँ इस चीज़ को पत्थर को फेंकेंगे इतनी दूर जाएगा इसको इतनी बजे इस राकेट को छोड़ेंगे इतनी बजे चंद्रमा पर पहुंचेगा और इस जगह पर उतरेगा अने सब चीजों को हम गणित के द्वारा पहले से उसको पूर्वानुमानित कर सकते हैं। लेकिन विज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ चीजें इन आदेशों को नहीं मानती भौतिक शास्त्र में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रयोगकर्ता की प्रयोग करने की स्थिति पर निर्भर करती एक ही प्रयोग करने वाला भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न परिणाम पाता है अब ये समझ पाना कठिन था कि ऐसा क्यों अनिश्चितता क्यों क्योंकि तो विज्ञान में हम हर चीज़ को निश्चित मानते हैं इसमें अनिश्चितता कैसे घुस गई? हम कहते हैं कि इस पत्थर को फेंकेंगे इतनी दूर जाना ही चाहिए इसको रास्ते में से पत्थर लौटाया था आप बोलोगे यार ये क्या हुआ हमको फेंकना वहाँ था हमको मालूम था जाना चाहिए था हमने इतना लगाया था लेकिन वो पत्थर रस्ते में से क्यों लौटाया पत्थर तो नहीं लौटता लेकिन संसार में जितने हमारे छोटे से छोटे छोटे से छोटे कण होते चले जाते हैं वो सब एटॉमिक लेवल के ऊपर हमारे गणित बुरी तरह से फेल होने लगते है उस जगह पर हमारे गणित असफल होने लगते है हमारी गणनाएं गलत सिद्ध होने लगती हैं उस जगह के ऊपर जो प्रयोग करने वाला है उस पर निर्भर करता है कि परिणाम क्या आएगा तब जाके लोगों को एक बात समझ में आए कि हमने बड़े बड़े जब प्रयोग करे उसमें एक गलती करी हमने बड़े बड़े मशीनें बना दी बड़े बड़े प्रयोगशालाएं बना दी और हम ऐसे अलग खड़े हो गए मान लो कि हमारा कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर हम तो खाली दर्शक हैं उसका नाम रखा है प्रेक्षक या ऑब्जरवर तो हमने कहा कि हम तो खाली देखने वाले हैं दर्शक हैं हम इससे बिल्कुल जुदा हैं इस एक्सपेरिमेंट से उन प्रयोगों से वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि जितना एक टेस्ट ट्यूब उसके अंदर का केमिकल या जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये इंसान भी है और ये जड़ और चेतन का एक संगम मिलके एक यूनिट बनता है जिसको हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट हम किसको कहते हैं जिसमें हम हाथ बांध के खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि क्या हो रहा है वो प्रयोग नहीं है उस प्रयोग के साथ में आप भी जुड़े हुए हो क्योंकि आप भी उसके अभिन्न हिस्से हो हम दर्शक नहीं बन सकते यह उसका निष्कर्ष है क्वांटम होती का कि हम मात्र दर्शक बने नहीं रह सकते हम उसके अभिन्न हिस्से हैं उस प्रयोग के अभिन्न हिस्से हैं अपन यहाँ पर कई बार आश्रम में बात करें कि चलती हुई कार और एक कार सोचे ये चलती हुई कार कैसी दिखती है मेरे को तो देखना है अलग होके प्रेक्षक की तरह देखना है तो टायर अलग हो जाता है और फिर देखता है कि चलती हुई कार कैसी दिखती है तो हमेशा उसको एक उल्टी हुई कार दिखाई देती है सत्य का दर्शन उसको नहीं हो सकता सत्य का एहसास हो सकता है दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि सत्य का दर्शन करने के लिए अगर वो कार के बाहर आ जाता है तो वो सत्य के दर्शन ही नहीं कर सकता क्योंकि वो सत्य तो वो था जो चलती हुई कार में जब लगा था टायर तो ही सत्य का दर्शन कर सकता था अब उसने सोचा कि मैं तो बाहर खड़े होकर देखूंगा कि चलती हुई कार कैसे दिखती है उसने बाहर आया और उसको एक उल्टी हुई कार दिखी तो वो सोचा अच्छा ऐसे ही है चलती हुई कार उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं जब होता और चल रहा होता तो कार का अलग दृश्य होता और मैं जब अलग हूँ तो कार का दृश्य अलग है कार एक उल्टी हुई कार है क्योंकि उसमें से एक टायर वो खुद अलग हो गया क्योंकि वो चलती हुई कार जिसको हम बोलते हैं उसका इनसेपरेबल पार्ट है वो अभिन्न अनिवार्य हिस्सा है उस हिस्से को हम उसका निवारण नहीं कर सकते कि चलो इसके बिगड़ भी, भी चला लेंगे हम उसको उसका निवारण नहीं कर सकते ऐसे ही प्रयोग के अंदर प्रयोगकर्ता भी अनिवार्य हिस्सा है हम प्रयोग के परिणामों को बदल देते हैं जब ऐसा करके बढ़ जाते प्रयोग के परिणाम हम पर निर्भर करते हैं ये बातें है एकदम आसानी से हमको समझ में नहीं आती है। इसलिए आसान समझ में नहीं आती कि ये हमारे सामान्य अनुभव जिसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं उस कॉमन सेंस को ट्रांसेंड कर जाती हैं ये बातें है, कॉमन सेंस का अतिक्रमण कर जाती हैं उसके बाद ही हम समझ पाते हैं लेकिन कॉमन सेंस को अतिक्रमण करने के लिए हमको सबसे बड़ी हमारी क्वालिटी क्या होना चाहिए कि हमको अनलर्न करना है जो हमने अब तक सीखा है जो अब तक संस्कार पाए हैं उन संस्कारों के बाहर जो हम खुली दिशा में सोचना पड़ेगा तभी हम उन बातों को समझ सकते तो अगले तीन सूत्र क्या है यीव सर्वभाव समुद्भवादन तो रूपेण तादात्म्य प्रतिपत्ति ये जीव सीमित जीव जैसे आप हो मैं हूं सब हम सीमित जीव है ये जिस चीज को देखते हैं उसको अपने संवेदन के द्वारा निर्मित करते हैं। जिसको भी देखा मैंने इस कुर्सी को देखा मैं इस कुर्सी को एंडोर्स करता हूँ मतलब इसको तस्दीक करता हूँ कि हाँ ये कुर्सी कुर्सियाँ रखी है सत्य तो ये है कि कुर्सी मेरी देखने की वजह से यहाँ पर है अब हमको ये बात आसानी से समझ में नहीं आती है और बहुत आसान है भी नहीं क्योंकि तो हमारे कॉमन सेंस के खिलाफ जाती है बात लेकिन कुछ उदाहरणों से हमको ये समझ में आ सकती है कि जैसे हम कहें कि ब्रह्मांड के अंदर बिल्कुल एक भी जीव नहीं है है ना और बड़े सुंदर सुंदर नदी तालाब झरने पेड़ पौधे फूल सुंदर सुंदर पड़े हैं क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सत्य है या असत्य ये बात ना सत्य है ना असत्य बर ये बात ही नहीं है हम कहते तो सुंदर सुंदर फूल खिले हैं अरे सुंदरता कहाँ देखी तुमने किसने देखी कि सुंदरता है सुंदरता तो आपके अंदर है देखने वाले के अंदर जब तक आपने नहीं देखा आपने तस्दीक नहीं करा सिल ने लगाई कि ये फुल सुंदर है तब तक वो सुंदर नहीं है आपने किसी दृश्य को आनंददायक नहीं बोला तब तक वो दृश्य आनंददायक नहीं पर हम के ब्रह्मांड में एक भी जीव नहीं है एक भी देखने वाले चेतना नहीं है तो ये संसार सुंदर है सुंदर सुंदर झील झरने हैं सुंदर सुंदर चंद्रमा उगता है सूरज उगता है ये कौन बोले सत्य तो ये है कि सुंदरता हमारे भीतर है आनंद हमारे भीतर है शिव के आनंद शक्ति ही इस सौंदर्य के रूप में हमारे अंदर बैठी हुई है और जो ये जो दृश्य है जो जड़ दृश्य है जिसको हम सुंदर बोलते हैं सत्य यही है इस दृश्य की वजह से वो सुंदरता का ढक्कन थोड़ा सा खुल गया और वो सुंदरता वो आनंद का एक फव्वारा हमारे अंदर उछल पड़ा और हमने कहा वह क्या सुंदर दृश्य आनंद आ गया तो उस सुंदरता की उपस्थिति कहाँ है हमारे भीतर यानी हम उस दृश्य को सुंदर तभी कह सकते हैं जब हम उसको देख रहे हैं जब तक हम उसको देखते नहीं जब तक ये बात ऋषियों को समझ में हजारों साल पहले आ गई थी जो आज विज्ञान की पिछले सौ साल पहले कोई इसको पढ़ता कोई वैज्ञानिक तो बोलता है साहब हवा बेवकूफ़ी है अगर सौ साल पहले का कोई विज्ञानिक इसको पढ़ेगा तो उसको यही लगेगा कि ये सब बेवकूफ़ भरी बातें कि हम देख के किसी चीज़ की किसी संवेदना से सृष्टि कैसे करते हैं आज का वैज्ञानिक कैसे कहा देखता है कि हिंदुस्तान के ऋषियों को इतने समय पहले ये बात समझ में आ गई थी कि ये क्वांटम विश्व है और इसके अंदर हम देख के अपनी संवेदना से उन वस्तुओं की संरचना करते हैं हम क्रिएटर हैं क्योंकि हम छोटे भी हो गए तो भी हमारा गुण तो रहेगा ना जैसे समुद्र से एक बूंद भी निकाल लाओ तो उसमें बूंद में वही गुण होंगे जो समुद्र में होंगे उनसे गुण अलग तो नहीं हो सकते उस पानी के अंदर देखेंगे कि 9 परसेंट सोडियम है तो इसमें भी निकलेगा 9 परसेंट सोडियम उसके देखो कि उसमें जल में बहने की क्षमता है तो इस एक गुण में भी रहेगी बहने की क्षमता उसको भी गर्म करने पे भाप बनेगी तो इसमें भी बनेगी सारे गुण तो उसके रहेंगे इसलिए हम मनुष्यों के भी वही गुण हैं जो शिव के हैं शिव के और हमारे गुण अलग नहीं हैं मात्र हमारे ऊपर एक आवरण है जिसको हम कह सकते हैं कि माया का आवरण है जिस आवरण के हट जाने पर हम माहेश्वर शक्तियों से संपन्न हो जाते हैं इस शक्तियों के संपन्न होने के लिए चमत्कार बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं ना इन चमत्कारों का कोई महत्व है वर्ण इन चमत्कारों के आकर्षण से मुक्त होने में ही हमारी समझदारी है क्योंकि तो वही रास्ता है जो आपको माहेश्वर तक का ले जा सकते हैं अन्यथा हम रास्ते से पीछे लौट जाएंगे यह स्मानत सर्वमयोजीव सर्वमय का मतलब होता है सर्वशक्तिमान वो जीव भी सर्वशक्तिमान है इस तरह से सर्व सर्वभाव सबुदभा जिस जिस चीज़ है वो तादात में करता है जिन जिन चीजों की ओर देखता है उन उन चीजों की वो रचना करता है तत्संवेदन रूपेण संवेदना के रूप में तादात्म्य प्रतिपत्ति वो मात्र अपने संवेदन के द्वारा जिसको किसी को छूने से उस चीज़ की उत्पत्ति हो जाती जिसको देखने से वो चीज़ की उत्पत्ति हो जाती वैसे ही वो इस बात से सिद्ध होता है कि तुम्हारी चेतना तुम्हारी आत्मा परम शिव से अलग कुछ भी नहीं है वो परम शिव ही है ये बात कुछ हद तक धीरे धीरे हमको समझ में आती है एकदम नहीं आती लेकिन ये बात ऋषियों को समझ में आई थी और आज के विज्ञान को पिछले करीब करीब 90 बरस पहले समझ में आई 1920 उन्नीस के दशक में जब ये बात बड़े बड़े विज्ञानिकों ने सिम भर आइंस्टीन शोडिंजर इस प्रकार के जो वैज्ञानिक हुए थे जिन लोगों ने ये बातें जब सिद्ध की तो वास्तव में जो अब तक के भौतिक शास्त्र का जो आधार था हिल गया था कि भौतिक शास्त्र में सब कुछ तो निश्चित है वो हिलसी ने बोलता नहीं अनिश्चितता का सिद्धांत दिया उसने कि ये सब कुछ निश्चित नहीं हो सकता निश्चितता मात्र एक समूह में हो सकती है लेकिन व्यक्ति में नहीं बात बहुत रूप से अब कई प्रयोगों के बाद भी अखंड बनी हुई है आज भी वो बात निश्चित रूप से अखंड बनी हुई है तीन शब्दार्थ चिंता सूत्र न सावस्था न यह शिव शब्दों के रूप में अर्थ के रूप में जैसे मैं कहूँ ये कुर्सी ये शब्द है और इसका अर्थ एक इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर बैठा जा सकता है जिसके ऊपर खड़ा हुआ जा सकता है जो आपको आराम दे सकता है एक शब्द और उसका अर्थ दोनों रूपों में वो शिव ही है शब्द के रूप में भी वो शिव है अर्थ के रूप में भी वो शिव है भोग भोग भोक के भावे न सदा सर्वत्र संस्थित है अब कितनी बढ़िया बात कही है कि भोगता ही भोग्य के रूप में उपलब्ध है अवस्थित है यानी मेरे ब्रह्मांड मेरा संसार मेरा ही प्रोजेक्शन है मेरा ही विकास है जो कुछ मैं देख रहा हूं वो मेरा ही विकास है ये दृष्टि हमको पूर्ण विश्वास के साथ विकसित करना चाहिए कि जो कुछ मेरा संसार है वो मेरी उत्पत्ति मैंने बनाया है और मैं ही हूँ इस संसार के रूप में क्योंकि भोगते हो यानी मैं जिस चीज़ को खाता हूँ मेरा भोजन मैं जिस कुर्सी पर बैठता हूँ मैं जिस घर में रहता हूँ वो सब मैं ही हूँ क्योंकि भोग भोक्ता ही भोग्य के रूप में बाहर बैठा है अवस्थित है यानी भोक्ता ही भोग्य के रूप में अवस्थित है सदा सर्वत्र संस्थित है वो पूरे सर्वत्र मतलब पूरे ब्रह्मांड में वही अवस्थित है इति व्य संवृत्ति व्य संवृत्ति जिसकी ऐसा जिसको ऐसा बोध है ऐसा व यसे संवृत्ति जिसको ऐसा बोध है संवित्ति यानी बोध है तो इति वाह यश संवृत्ति क्रीड़ात्वे ना खिलम जगत वो उसको जानता है कि संसार मेरा ही खेल है ये पूरा संसार मैं शिव हूँ और संसार समस्त मेरा ही मेरा ही विकास है मेरा ही खेल है सपश्च्य सततम् युक्तो। अब वो सबको एक साथ देखता है इस संसार को नहीं देखता वो अब इस संसार को और स्वयं को एक साथ देखता है जैसे हम उसमें शिव सूत्र में भी पढ़ा था कई बार हम कुर्सी को देखते हैं तो कुर्सी को देखने वाले को भूल जाते हैं और जब हम स्वयं को देखते हैं तो कुर्सी को भूल जाते हैं सत्य है कि दोनों को हमको एक साथ जब देखेंगे तभी हमारी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होती है देखने वाले को भी साथ रखो क्वांटम विजन ये है कि हम देखने वाले को कभी ना भूलें क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड है हम एक दूसरे पर आश्रित हैं चाहे जीव जंतु हो हम कहते हैं कि इन जंतुओं की जरूरत नहीं है लेकिन हम उन पर भी आश्रित हैं जो हमारे विरोधी हैं उन पर भी आश्रित हैं जो ऐसे बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं हम उन पर भी आश्रित हैं जो हमको ठीक करने वाले अच्छे बैक्टीरिया हमारे पेट में हम उन पर भी आश्रित हैं सचमुच में देखा जाए कि एक इकोसिस्टम है जहाँ हम एक दूसरे पर आश्रित हैं कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एब्सोल्यूट हो जो सबसे निराश्रित हो और वो है मात्र हमारी चेतना, जो जिस पर सब आश्रित है तो हम चूंकि एक एक चीज पर आपस में आश्रित है जैसे एक पत्ता ले लो उसी जड़ पर अंतिम रूप से आश्रित है दूसरा पत्ता ले लो अंतिम रूप से उसी जड़ पर आश्रित है उसी पेड़ का एक पुष्प ले लो अंतिम रूप से उसी जड़ पर आश्रित है तो सभी इंटरकनेक्टेड है आपस में एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं किसी और का अस्तित्व तो, स्वयं का अस्तित्व तो, किसी और की हत्या करना स्वयं की हत्या करना जब हमको ये विजन डेवलप होता है तो हमारे हृदय में असीम प्रेम करुणा सौहार्द्य और कॉपरेशन सहयोग यह हमारे हृदय के अंदर पैदा होता होना सोशोलॉजी का भी इससे अच्छा लेक्चर यानी इससे अच्छे उदाहरण क्या हो सकती है कि हम सब एक दूसरे के सहारे हैं हम सब एक दूसरे के हम न केवल व्यक्ति वरन जीव जंतु भी और ये जड़ संसार भी और वो माइक्रोबायोलॉजिकल वर्ल्ड भी जिसको हम कहते हैं कि इसमें बैक्टीरिया वायरस है प्रोटोजोआ है वो भी सब हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। बिना उसके बिना किसी एक चीज़ के इस संसार में बाकी सबका का आस्तृत्व तो खतरे में पड़ जाएगा हम कहते हैं इतनी बढ़िया कार है ना पच्चीस लाख में खरीदी खाली हमने उसमें से एक स्क्रू तो स्टेयरिंग का निकाल दिया बाकी तो कुछ भी नहीं करा कार दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो गई 25 लाख की कार में हमने एक दस रुपये का स्क्रू तो निकाला खाली और उससे ये कार दुर्घटना को क्यों प्राप्त हो गई हमको समझ में आता है कि वो इनसेपरेबल पार्ट है उसका उसका अनिवार्य हिस्सा है ऐसे ही एक बैक्टीरिया भी इस ब्रह्मांड का अनिवार्य हिस्सा है सब कुछ एक यूनिट है ये दृष्टि विकसित करना हमारे लिए ज़रूरी है तो तब हम क्या कहते हैं जीवन मुक्तो न संशय है सपन सततम युक्त जिसकी दृष्टि ऐसी विकसित हो गई है जिसकी नज़र ऐसी हो गई है कि सारा ब्रह्मांड एक इकाई है एक यूनिट है शिव के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता जिते देखूँ तिथे तो तू तो तो जहाँ भी देखो मुझे परमेश्वर तू ही तो दिखाई देता है मेरे सिवा कुछ भी नहीं लकड़ी मेरे को लकड़ी नहीं मेरे को शिव दिखाई देती है दुश्मन मेरे को दुश्मन नहीं शिव दिखाई देता है मित्र मुझे मित्र नहीं बल्कि शिव दिखाई देता है जब मेरी ऐसी दृष्टि विकसित हो जाती है जो ब्रह्मांड के हर कर्ण में हर भाव में हर विचार में हर दर्शन में हर धर्म में मुझे मात्र शिव ही शिव दिखाई देता है आप चाहो तो शिव का नाम कुछ और रख लो उससे कोई दिक्कत नहीं लेकिन मुझे एक परम सत्ता का नाम जो भी दे दो क्योंकि उसको इंगित करने या समझने के लिए एक नाम तो जरूरी है तो मुझे वही वो दिखाई देता है वही जिसकी ऐसी दृष्टि विकसित हो जाती है इतिवायस्य ये जिसको वो ऐसा बोध हो जाता है क्रीडात्मे ना जगत सब पश्चात सततम वो इस तरह से देखने के कारण जीवन मुक्तो ना संशय वो जीवन मुक्त है जीते जी वो महेश्वर शिव बन गया है अब उसको किसी तरह का पुनर्जन्म संभावित नहीं है उसको क्यों उसकी बैलेंस शीट जीरो होगी शिव जब अपने आप को शरीर नहीं मानता अपने आप को मन मस्तिष्क बुद्धि नहीं मानता अपने आप को चैतन्य रूप मानता है उस चैतन्य तो कोई कर्म किया ही नहीं उसने तो माता ऊर्जा दी है शरीर को इस चित्त को इस मन को इस बुद्धि को इस अहंकार को तो वो सारी ऊर्जा देने वाला वो क्यों दोषी होगा दोषी तो है वो शरीर दोषी तो है वो चित्त और वो चित्त मैं नहीं हूँ तो फिर मैं क्यों सजा पाऊँ बहुत लॉजिकल बात है साइंटिफिक बात है कि हमको समझ में आ जाती है कि हमको कोई पाप नहीं लगता इसलिए जब हम आत्म स्वरूप से अपना तादात्म कर लेते हैं कि मैं वो चैतन्य हूँ जिसका विकास या संसार है तो वो चैतन्य इस भावना मात्र से इस ज्ञान मात्र से हमारे कई जन्मों के संचित कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं वो अच्छे कर्म हों वो भी नष्ट हो जाते हैं बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं क्योंकि अच्छे कर्म भी फल देने के लिए शरीर की मांग करते हैं बुरे कर्मों भी फल देने के लिए शरीर की मांग करते हैं और हम अपने जीवन में अच्छे बुरे दोनों कर्म करते हैं इसलिए सुख दुख के बीच झूलते रहते हैं सुख मिलता है कभी दुःख मिलता है कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है इस तरह से और हम इन्हीं सुख दुख के बीच में झूले झूलते हुए फिर नए कर्म करते हैं फिर जीवन के कष्ट फिर जीवन के सुख तो हमारी ये बैलेंस शीट कभी जीरो हो ही नहीं पाती क्यों एक बड़ी विशिष्ट बात है कि सुख को और दुख को नलीफाई नहीं किया जा सकता एक तेल पानी की तरह है, ये आपस में मिल नहीं सकते हम कहेंगे कि हमने दस पाप किए दस पुण्य किए तो बैलेंस जीरो हो गया ये बैलेंस जीरो नहीं होता पुण्य का फल अलग मिलता है पाप का फल अलग और दोनों के लिए शरीर चाहिए पुण्य को पाप से शून्य नहीं किया जा सकता अगर हमने बहुत पाप किए हैं और आप सोचा हम पुण्य कर लेंगे तो पाप खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं पाप खत्म होते हैं मात्र ज्ञान से और पुण्य भी खत्म होता है मात्र ज्ञान से तो ज्ञान ही ऐसा है जो कर्म का विरोधी है ज्ञान ही ऐसा है जो पाप पुण्य दोनों को नष्ट कर देते हैं और अगर हमको वास्तव में अपनी बैलेंस शीट प्रारब्ध को शून्य करना है तो इस पाप पुण्य के बीच से निकलना है पाप को अलग छोड़ना है पुण्य को अलग छोड़ना है क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों गठरियाँ हैं इनको लेके कोई भी उस सकड़े द्वार से अंदर नहीं जा सकता जो परमेश्वर का मुक्ति का द्वार है उस द्वार में पाप का बोझ लेके भी नहीं जा सकता और पुण्य का बोझ लेके भी नहीं जा सकता क्योंकि दोनों गठरियों को जो बाहर छोड़ देता है वही उसमें प्रवेश पा सकता इसलिए हमारा न तो मोह हो कुंडल के प्रति न मो हो पाप के प्रति वरण हमारा निष्कामता के प्रति जब जो रुझान होता है कि परमेश्वर जो भी परिणाम दे मुझे मेरे कर्म से सरोकार है तो इस जीवन की रस्ते को सेवा करने से मन मन निष्पाप होता है सेवा करने से सबसे बड़ा बात यह होता है कि जैसे गुरु सेवा आपने की तो उससे मन निष्पाप होता है और निष्पाप मन में ज्ञान का अवतरण हो सकता है हमारे गुरुदेव का तो ये कांसेप्ट है कि सेवा करो गुरु की करो माता पिता की करो समाज की करो जो भी सेवा करते हो आप उससे एक फायदा होता है कि आप ज्ञान के योग्य बन जाते हो आपके ज्ञान की पात्रता प्राप्त हो जाती है अल्टीमेटली तो ज्ञान से ही मुक्ति होगी अंतकरण की शुद्धि हो होती है आप बिल्कुल सही शब्द दिया आपने को अंतकरण की शुद्धि हो जाती है तो उस शुद्ध अंतकरण पर ही अवतरण होता है ज्ञान का इसलिए इसका जो अगला अगली बात है वो ये है कि जब तक हम अपने संस्कारों को व्यवस्थित नहीं करते उनका शोधन नहीं करते यानी हम अपने चित्त को अपने विचारों को अपने क्रियाकलापों को षड्यंत्रों से मुक्त निकल, तब तक हमको ज्ञान का अवतरण होने की पात्रता ही प्राप्त नहीं होती हमको तो तो तो संस्कारों का शोधन करना जरूरी है जिसके द्वारा हृदय के अंदर निर्मलता आ जाए भुला आ जाए क्योंकि जो वास्तव में ऋषि है जो बड़ा संत है वो क्रोधी या भयानक दिखने वाला नहीं होता वर्ण वच्चे की तरह मासूम होता है क्योंकि उसके हृदय के अंदर किसी तरह की ईर्षा नहीं है किसी तरह का प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी तरह का तुम्हारे प्रति वैमनस्य नहीं है वो तो एक छोटे से बच्चे की तरह होता है एक छोटे से बच्चे को आपके जाने दुश्मन भी अगर प्यार से बुलाए तो उसकी गोद में चला जाएगा क्योंकि उस बच्चे के हृदय में किसी तरह का कोई पाप ही नहीं है उसके हृदय में कोई किसी तरह के षड्यंत्र नहीं है तो ऐसा जब हम निष्पाप हृदय बन जाए तो उसमें ये ज्ञान की बात बहुत आसानी से उतरती है इसलिए गुरुदेव कहते हैं आप गुरु सेवा करते हैं समाज सेवा करते हैं माता पिता की सेवा करते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं जो भी करते हैं इन सब से आपको सबसे पहली एक पात्रता प्राप्त होती है, और वो पात्रता है आपकी कि इस व्यक्ति को ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता है। तो आज अपनी इतनी बात करके अपना समाप्त कर देते हैं गुरु नारायण नारायण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 की जय। ओम कर्णवी जर्णभिया देवा हा। भद्रम पश्ये माक्ष स्त्री रंग सुुवाम स्तनुभ व्यषेमह दैवि यदायुः ओं सहना वहत सहनौन तो सह वीर कर्वावहे तेजस्वना वधितहे ओं इन्द्रो न इंद्रो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नाक्ष अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिदधा ओम पूर्णमद पूर्णापुणमुदज्यते ऊनस्णमायूनमेवशिष्य ओम शांति शाति शांति कम।, <laughs> अभी तो कम हो गया <laughs> वो तादाद में कम हो गया आपका दर्द से <laughs> तादाद में कम हो गया <laughs>